प्रश्नोत्तर दीपमाला शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा शास्त्रों में स्वर्ग या नरक के विषय में वर्णन आता है कि ये लोक पृथ्वी से बहुत दूर है परंतु योग व शिष्ट के लीलोपाख्यान में वर्णन आता है कि मरणोपरंत मरणोपरांत जीव अपने मृत्यु स्थान में ही तत्त -तत लोकों की कल्पना कर लेता है उसको सब वही भाजते हैं कृपया इस विरोधाभास का स्पष्टीकरण करें समाधान हमें तो यहाँ कोई विरोधाभास नहीं दिखता मृत्यु के ठीक पहले जीव कर्म संस्कार अनुसार अगले शरीर को अहमतया पकड़ लेता है फिर वर्तमान शरीर को छोड़ता है मृत्यु के बाद उसे उसी प्रकार का अनुभव हो जाता है स्वर्ग और नरक ये कोई काल्पनिक लोक नहीं है शास्त्रोक्त लोक विशेष है और यदि तत्व दृष्टि से देखो तो सारा जगत ही कल्पना मात्र है स्वर्ग और नरक मानने की आवश्यकता क्यों है इस पर कुछ विचार कर लें कुछ कर्मों के फल ऐसे होते हैं जिनका भोग मनुष्य शरीर में नहीं हो सकता यदि आपके ऐसे पुण्य हैं जिससे आपको निरंतर युवावस्था में रहकर लंबे समय तक भोग भोगना है तो वह मनुष्य शरीर में संभव नहीं है बुढ़ापा आएगा ही लंबे काल तक लगातार किसी विषय का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे आपके इंद्रियां थक जाएंगी ऐसा भोग तो देव शरीर में ही संभव है उसके लिए आपको स्वर्ग में जाना ही पड़ेगा वहां आपकी नित्य युवावस्था ही रहेगी इंद्रियां भी नहीं थकेंगी संकल्प मात्र से सारे भोग प्राप्त हो जाएंगे अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी गाँव में अग्नि लगा दी जिससे पूरा गाँव जल गया सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी जलकर भस्म हो गए इस पाप के फलभोग में उसे सौ वर्ष तक अग्नि में जलने का दंड भोगना है तो उसे वह मनुष्य शरीर में नहीं भोग सकता अतः उस भोग के लिए उसे ऐसा नारकीय शरीर मिलेगा जिसमें सौ वर्ष तक अग्नि में जलने का अनुभव होता रहेगा और वह बेहोश भी नहीं होगा इसलिए ऐसे भोग के लिए व्यक्ति को नरक में जाना ही पड़ेगा इस प्रकार व्यक्ति को कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में शरीर मिलता है व्यवहार में ये लोक वास्तविक हैं और देश विशेष में अवस्थित हैं इस व्यवहार दृष्टि से कहा जाए तो स्वर्ग बहुत दूर है परंतु परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो यही है तात्पर्य यह कि चैतन्य परमात्मा में सारे लोग कल्पित हैं उद अधिष्ठान की दृष्टि से देखो तो सभी लोग एकदम पास में हैं उनमें दूरी कहाँ हैं परंतु बाह्य व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो पृथ्वी लोक से इनकी करोड़ों मील की दूरी हो जाती है लीलोपाख्यान में ही आता है कि देवी सरस्वती लीला को लेकर विदुरस के पास कितने ही ब्रह्मांड लांघ कर गई वहां जो कहा कि विदुरस का जीव उसी मंडप में था वह अधिस्थान दृष्टि से कहा है फिर व्यवहारिक दृष्टि से वे दोनों कितने ही ब्रह्मांड लाघ कर विदुरस के लोक में पहुँची स्वप्न को ही देख लो जागृत दृष्टि से वह दो मिनट का होता है पर उसमें आप सौ वर्ष का अनुभव कर सकते हैं हृदय देश बहुत छोटा है पर उसी में पर्वत नदी आदि सभी वस्तुएं दिख जाती हैं इसका तात्पर्य यही है कि देश और काल दोनों ही कल्पित है कल्पित में कितनी भी दूरी या देरी क्रमशः हो सकती है पर अधिष्ठान की दृष्टि से कोई दूरी या देरी नहीं है